अगर गया कभी जेल में बंद है तो, तो ये सब इसी मायर उसी नार के कारण से होती जाने कितनी घटनाएं होंगी और उनमें से जुड़ तेज रिपोर्टरों को जहां पता लगे, तो अगर यहाँ कानपुर का अखबार होगा तो कानपुर आसपास की जिस प्रकार की घटनाएं होंगी उन्हीं को वो देता है मेरे ठंड जाकर के पढ़ते हैं तो वहां अखबार देखते तो मेरे ठंड वहां के आसपास की किसी प्रकार की घटनाएं वहां हो रही है और वहां के रिपोर्टर वहां कानपुर की जमीन देते वहां अरे आप और दूसरी जगह जाकर के सुल्तानपुर में जाकर अखबार पढ़े तो वहां से भी इस प्रकार की काम की घटनाएं वहां पर भी होती हैं तो वहां पर भी कहीं किसी ने किसको मार डाला कहीं किसी ने किसको मार डाला कहा किसको क्या कर दिया क्या किसका अपहरण कर दिया कहा किसको जेल में चले गए कहा किसको गोली लग गई कहाँ किसको विचार ये सब बातें आप वहां पर अखबार में रोज आ पड़ अगर तो उस से आप देखो तो आपको पता लगे की सब लोगों को जीवन में इतना हला खान कर रखा है है? ये सब ध्वस दिमाश क्यों और आसमाना ये दुर्दशा क्यों है लोगों के प्रकार की आप देखेंगे बिल्कुल सबसे बात कहा दारो दुखद दुखद दुख और दारो दुख हु? ये दारू दुख देने वाली इस प्रकार की प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए ये माया रूपी नार व्यक्ति के पुरुष के बुद्धि में एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो कि हानिकारक होता है बहुत सही बात करते हैं कोई नारी रूपी स्त्री के लिए कोई निंदा करके नहीं है अगर स्त्री की निंदा कर हो तो मायावूटी नारी बहुत खराब है तो साय तुलसी का भगवान नाम कहीं कर देते इन सब स्त्रियों को एक लाइन में खा करके सबको गोली मार दो संसार घर की स्त्रियों का इनके सबकी हत्या कर दे एकदम से संसार में स्त्री रही न जाए और छुट्टी हो जाएगी लेकिन ऐसा निर्णय कहीं नहीं लिया गया कहीं उस निर्णय पर नहीं दूसरे योगी उनको तो योगी कि उन स्त्रियों की सहार सबरी की बात होकर के आई है सबरी की कितनी तो प्रशंसा करके आए हैं भगवान और कितना उसको अपनी जित दे करके आए हैं तो स्त्री तो वो भी थी अभी हाल ही हाल की बात है अभी चल करके महा पंपा सरोवर में आए हैं उसके पहले का थे? में तो सभी तो के आश्रमित थे और सवरी को भगवान की जो प्रतिक्रिया है जिस प्रकार के व्यवहार है भाव है धाननी धामनी करके और उनको इस प्रकार इस प्रकार की धमकी तुम्हारे अंदर है ये है वो है सब करके आ रहे हैं और यहाँ आकर के महारद जी के सामने आकर करके उसकी निंदा कर रहे हैं उससे तो क्यों नहीं भाव से जैसे सबरी कहती है कि सब स्त्रियों में से मंद में हूँ स्त्री हूँ अधम से अधम नारी हूँ जड़ हूँ मूर्ख ये सब तो वो अपनी है सभी कहती अपने मुख से अपनी बात को लेकिन भगवान उसके सामने सभी निंदा नहीं करते उसकी लेकिन नारदी के सामने स्त्री तरीके निंदा करने रखते हैं तो सोचना पड़ेगा क्या बात है नारजी की मत सामने क्यों करते हैं ये शहरी के सामने क्यों नहीं करते क्या मुंह जो भी बातें करते हैं भगवान जो है अरे ये नारद के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है वो स्त्री के लिए जो वो हो उसने नारजी को बचाया समझाने के लिए कि जैसे तो तुम्हारे अंदर जो ये प्रवृति आ गई थी प्रकार की काम प्रवृति हो गई इसका तुम्हें विनाश करना आवश्यक था ये नहीं होना चाहिए इसलिए मार्ग जी को समझाने के लिए बात पुरुषों के लिए बात है स्त्रियों के लिए नहीं है एक उपनिषद इस प्रकार का है कि जिस उपनिषद में एक स्थान पर कुछ बातें स्त्रियों के संबंध में आने लगती हैं, ऐसे उपनिषद है ऐसी जब आने लगते हैं तब तो वो ऋषि जहां पर की वो ज्ञान की बातें बोल रहा है चर्चा कर रहा है तब तो उससे कह देता है स्त्रियों के लिए कि भाई क्लास में से आप लोग चले जाओ थोड़ा हमें दूसरी बातें करते हैं हैं इसलिए और करके क्लास से बात चली जाती है अब बाकी पुरुषों के बीच में फिर वो ऋषि बात करते हैं अस्पताल की बात जब वो बात शुरू हो जाती है तब तो उनसे कह देते हैं कि हाँ अब आप लोग आ सकते हैं अंदर तो वो लोग इसलिए बात है वो चला जाती है क्लास में और आगे क्लास करने लगता है ऐसे ही समझ मान्य तो जिसके जो स्त्रियों के मन में बहुत ज्यादा ये लगे कि हमारी निंदा की जा रही की जा रही है उनको चाहिए कि जब तक ये निंदा चले तब तक वो थो थोड़ी देर क्लास से बाहर रहें जब निंदा खत्म हो जाए तब उसके बाद क्लास में आ जाए और आगे बात की कथा आगे की आगे सुनने लगे वो उनके सुनने की बातें नहीं ये स्त्रियों की जो निंदा हो रही हो, उनके काम की बात नहीं ये पुरुषों के काम की बात है और उन्हीं के लिए कही जा है इसलिए है की काम क्रोध मोह मद प्रबल मोह के धार सि अति धारण दुखद माया रूची नारे इस प्रकार तो इसमें अब अपने जितने शास्त्र और हैं अब तो मानव पढ़ने के बाद में अगर जिज्ञासाउप हो अब किसी को तो भागव पढ़ने की इच्छा हो सुप्राण पढ़ने की इच्छा हो नारंगण इत्यादि पढ़ने की इच्छा हो इन शास्त्रों को सबसे यदि पढ़ेगा तो ये बहुत बातें जिसके रामचरित मानस में होगा अन्यत्र मिलेंगी और विस्तार एक मिलेंगी तो ने वहां से लेकर के संक्षेप में यहाँ पर देखी है एक स्थान पर इस लिखा मिलता है किसी शास्त्र में कहीं पर श्लोक ऐसा करके कही है जहाँ ये कहा गया कि देखो जबकि संसार सागर में जब आता है और संसार में पढ़ता है तो संसार में पढ़ने तो में, में सबसे पहली उसका बंधन